मुक्ति और उसके उपाय परमेश्वर साधक के लिए सुलभ है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न भवना श्रुते न में वैस वृणुते तेन लभ्य आत्मा वृणुते तनुस्वाम कठोपनिषद बहुवाक्यांबर मेधा अथवा बहुशास्त्र श्रमण द्वारा इस आत्मा का लाभ नहीं होता जो साधक इसकी प्रार्थना करता है वही इसे प्राप्त करता है उसी के निकट यह अपना स्वरूप प्रकट करता है परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को उसके लिए व्याकुल होना पड़ता है आंतरिक व्याकुलता के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता प्राचीन काल हो या वर्तमान काल ईश्वर दर्शन की सच्ची लालता जिनके हृदय में स्थायी रूप से पैदा हुई है परमेश्वर को पाने के लिए जिनके प्राण सचमुच व्याकुल हुए हैं यदि ब्रह्मोपलब्धि न हो तो इस जीवन का क्या प्रयोजन यह सोचकर जिन लोगों ने दुखित हो अश्रु विसर्जन किया है एवं प्राणेश्वर के विरह में जिन्हें समस्त जगत शून्य प्रतीत हुआ है अधिक क्या कहें स्त्री पुत्र धन यो दुष्चात दार सुतान सुहृद्रादी जहो जब मलवद दुतम श्लोक लाल सह भागव राज्य बंधु बांधव कुछ भी जिनके हृदय के उस अभाव को पूर्ण न कर सका है ऐसे सभी व्यक्ति परमेश्वर को चिरकाल के लिए प्राप्त कर अनंत आनंद के अधिकारी हो सके हैं परमेश्वर ऐसे साधक के लिए अतिव सहज लभ्य होते हैं सुलभ क्षा अत्यंतम सुगेय चात्म बंधुवत्र पद्म सर्वपद योगवासिष्ठ उपस प्रकरण भगवान वशिष्ठ का कथन सभी के शरीर रूपी पद्म में रूपी भ्रमरूपी परमेश्वर अत्यंत सहज सहजलभ्य है वे पिता माता बंधु आदि परमात्म्य की तरह सुग्येय है निभ्यासनशील से स्वयं वेद तद्भ तत्सूक्ष्म अनिर्देश परम ब्रह्म सनातनम दक्ष स्मृति वह परम सनातन इंद्रियातीत है और सूक्ष्म होने से निमित्त और निर्देश के परे है लेकिन नित्य अभ्यासशील व्यक्ति के लिए वह स्वयं वेद्य अर्थात अपने आप अनुभूत हो जाता है तत्चित तत्कनमोनम तत्प्रबोधनमेतव फरत्म च ब्रह्माभ्यास विदुर्बुदा पंचदशी सत्यस्वरूप ब्रह्म का चिंतन तद विषय बाते एक दूसरे को कहना और उपासना द्वारा सर्वदा उसमें तत्पर होना इनमें नित्य लगे रहने को बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्माभ्यास कहते हैं अन्य चेतास तस्हम सुलभ पार्थ नितुक्त योगि गीता पार्थ जो व्यक्ति अन्य सभी चिंताओं को त्याग कर सर्वदा मेरा परमात्मा का स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ अनन्य दृष्टिया भजताम गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिम पराम जो व्यक्ति अन्य किसी और दृष्टि न रह कर एक मन से पर के भी पर हृदय स्थित परमात्मा का भजन करता है भगवान स्वयं उसे अपनी गति प्रदान करते हैं यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह दमलम ज्ञानम स्वयं स्फुरती तत्थ्रुवम शिव संहिता जिस ज्ञान रूप परमात्मा को प्राप्त किए बिना वाणी मन के सहित निवर्तित हो जाती है वही विश्वगुरु परमेश्वर साधक के लिए स्वयं निश्चित रूप से प्रकाशित होता है ज्ञातृ ज्ञान जेय भेद परमात्मनि न विद्यते चिदानंदस्वरूपवादीप्यते स्वयमें ही आत्मबोध परमात्मा में ज्ञातृ ज्ञान और ज्ञेय के भेद नहीं होते अतः कोई उसे जान नहीं सकता फिर भी ज्ञानानंद स्वरूप होने के कारण वे स्वयं भक्त के लिए प्रकट होते हैं सदा सर्वगत्यात्मा न सर्वत्र बुद्धा विवाव भाषित स्वच्छेश प्रतिबिंबवत आत्मबोध जिस प्रकार सूर्यादि का प्रतिबिंब किसी मलिन वस्तु पर प्रकट नहीं होता केवल जलादि स्वच्छ वस्तु पर ही प्रकाशित होता है उसी प्रकार सर्वगत परमात्मा नानव के चक्षु आदि इंद्रियों में प्रकाशित न होकर केवल बुद्धि अर्थात केवल ज्ञान नेत्रों में ही प्रतिभाषित होते हैं इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक अज्ञानी व्यक्ति हैं जो इंद्रियतीत परमेश्वर को चर्म चक्षुओं का विषय बनाना चाहते हैं तथा बाह्य वस्तुओं की तरह उस ब्रह्म को अतीशनेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण न कर पाने के कारण वे ब्रह्म दर्शन की बात पर पूरी तरह अविश्वास करते हैं यही नहीं उनमें से कुछ लोग ब्रह्मदर्शन को मन की भ्रांति बताकर उसका उपहास करने में भी नहीं चूभते नेत्रों द्वारा दिखाई न देने अथवा तर्क द्वारा प्राप्त न होने के कारण जो ब्रह्म दर्शन को मिथ्या अथवा ब्रह्म की सत्ता को अस्वीकार करते हैं वे लोग पूर्ण रूप से भ्रमित हैं क्योंकि इस जगत में ऐसी वस्तुएं हैं जो नेत्रों द्वारा देखी नहीं जा सकती किंतु तो अन्य उपायों से जानी जाती है साम छांदोग्य उपनिषद के ष्ठ प्रपाठक में इस विषय में एक सुंदर कहानी है जब उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत को ब्रह्म विषयक उपदेश देने लगे तो बालक होने के कारण श्वेत केतु उस उपदेश की महानता को हृदय हृदयंगम नहीं कर सका यह देखकर उद्दालक लौकिक दृष्टांतों की सहायता से पुनः पुनः उपदेश देने लगे उद्दालक ने कहा श्वेत केतु सामने के इस वृक्ष से एक फल लाओ श्वेतकेतु के फल लाने पर उद्दालक ने कहा इसके भीतर क्या देख रहे हो श्वेतकेतु ने कहा छोटे छोटे बहुत से बीज उद्दालक ने पुनः कहा उनमें से एक को तोड़ो फ्वेत केतु ने उसे पुनः तोड़ा उद्दालक ने पूछा इस बीज में क्या देखते हो उसमें कुछ न देख पाने की फेद के कारण फ्वेत केतु ने कहा कुछ नहीं उद्दालक ने कहा कुछ नहीं नहीं इसमें कुछ है सामने वाले वृक्ष के समान एक और वृक्ष उसके भीतर है तुम उसे देख नहीं पा रहे हो जैसे तुम बीज कह रहे हो वही समय आने पर एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट होगा वह अभी कारणावस्था में है बालक होने के कारण श्वेत केतु इस बात को हृदय नहीं कर सका एक दूसरे दिन नामक एक डला लेकर बोले वश्य इस नमक के डले को जल के पात्र में डालकर रखो कल प्रातः काल उसे मेरे पास लाना श्वेत केतु ने वैसा ही किया उद्दालक ने आदेश दिया जल से नमक का टुकड़ा निकालो श्वेत केतु ने पाया कि जल में नमक का टुकड़ा नहीं है अतः उसने कहा नमक का डला जल में नहीं है उद्दालक ने कहा है तुम देख नहीं पा रहे हो श्वेत केतु ने कहा यदि होता तो अवश्य देख पाता उद्दालक ने कहा इस जगत में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो नेत्रों द्वारा दिखाई नहीं देती लेकिन अन्य उपायों से जानी जाती है तुम जल का आगमन करो जिह्वा द्वारा जान सकोगे कि नमक है या नहीं फ्वेद केतु ने आचमन किया और तब जाना कि नमक है अतव निराकार परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों का विषय न होते हुए भी साधना के द्वारा हमारी आत्मा में अनुभूत होते हैं सर्वत्र शांतम न प्रपस्े जनार्दनम ज्ञान चक्षुविद अंध सूर्योदित उधव गीता जिस प्रकार उदित सूर्य को अंधा व्यक्ति नहीं देख पाता उसी प्रकार ज्ञान चक्षु के अभाव में अज्ञान परिव्याप्त प्रशांत जनार्दन का दर्शन नहीं कर पाता कवि रंजन राम प्रसाद सेन कहते हैं प्रसाद बले ब्रह्म निरूपणे रथा दे तो रहा हासी आमार ब्रह्म मई पदे गंगा गया काशी प्रसाद प्रसंग देतो अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके दांत हाथी के दांत की तरह बाहर दिखाई दिखाई दे देतो के न पर भी जिस प्रकार प्रकार उसके दांत अपने से दिखाई देते हैं उसी प्रकार मानो ब्रह्म का निरूपण करे करे या न कर पाए या न कर पाए वे ब्रह्म स्वयं प्रकाशित रहते हैं फारसी साधक और कवि ख्वाजा हाफिद ने कहा सखा के रूप पर कोई आवरण और अवगुंठन नहीं है तुम पथ की धूल दूर करो इतना करने पर ही दर्शन कर सकोगे जो अंधे हैं अर्थात जिनके ज्ञान नेत्र उद्घाटित नहीं हुए हैं वे ही उनका दर्शन नहीं कर पाते अन्यथा तो सभी ज्ञानी सर्वदा सर्वत्र उनका दर्शन करने में समर्थ होते हैं यत्र यत्र तत्र, तत्र, तत्र परम पदम तत्र त्र पर ब्रह्मत्र उद्योगीता श्री कृष्ण का कहना तत्वज्ञानी व्यक्ति जिस जिस वस्तु पर मन लगाता है वही वही पर वह परमात्मा का ही दर्शन करता है क्योंकि परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र पूर्ण रूप से विराजित है स्वयं वेद्यंत ब्रह्मा कुमारी मैथुनम यथा अयोगी नती आत्यनो ही यथा घटम दक्ष स्मृति पर ब्रह्म विवाहिता के सुख की तरह स्वयं वेद्य है अर्थात साधक स्वयं ही उसे अनुभव कर सकता है दूसरे को समझ नहीं सकता जन्मांध व्यक्ति जैसे घट को नहीं जान सकता उसी प्रकार सैकड़ों उपदेशों के द्वारा भी अयोगी व्यक्ति ब्रह्म को जान नहीं सकता जिसने कभी मिठाई का आस्वादन नहीं किया है उसे जिस प्रकार उपदेश द्वारा मिठास को समझाया नहीं जा सकता और मिठाई खिलाने के सिवाय इसका और कोई उपाय नहीं है उसी प्रकार ब्रह्मज्ञ व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्मानंद का आस्वादन नहीं करा सकता है और केवल ब्रह्म दर्शन विषय बातों द्वारा उसे समझा नहीं सकता केवल अनुभव आनंद स्वरूप भागवत परमेश्वर केवल अनुभव आनंद स्वरूप ही है